हृदय स्मृतिपुराल करुल नमा भगवत्द शंकरोकंकम शंकर शंकरचार्यव पादरा भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने वोमव्याि महाराज के जय ओम नमो नारायण ब्रह्मसूत्र अध्याय प्रथम पाठ पूरा हो गया था ये फलाध्याय है ज्ञान में स्वगुण और निर्गुण आदि विषय संबंधी जो फल है और उसके साथ ज्ञानी के संबंध में जो कर्मफल है इनका सबका यहां विचार करना है इसमें प्रथम पाद में जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान और साथ में जो कुछ साधन का क्रम है कुछ अनुष्ठान क्रमों का भी विचार किया जैसे आसन आदि का विचार किया देश काल आदि का विचार किया कुछ विषयों में सगुण और ब्रह्म सगुण उपासना और निर्गुण उपासना दोनों में समानता है और कुछ विषयों में इनमें पृथक्ता है जो कुछ भेद भी है तो इसलिए जो प्रथम पाद में जीवन मुक्ति का विचार करने के बाद में अब द्वितीय पाथ इसमें उत्क्रांति गति निरूपण करेंगे उत्क्रांति का अर्थ होता है इस शरीर से निकलना गति का अर्थ होता है पुनर्जन्म अथवा यहां से चलकर के जब दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग आदि से गमन करेंगे ये गति है तो उत्क्रांति और गति दोनों का निरूपण ये द्वितीय पाद में करेंगे ऐसा ही कुछ तृतीय पाद में भी होगा तो पूर्व पाद के साथ इसकी संकति दिखाएंगे भाष्यकार तो उत्क्रांत्य निरूपणाख्य द्वितीय पाद न्याय निर्णय में कहते हैं पूर्व पादा अंतिम अधिकरणे निर्गुण ब्रह्म संपत्ति रूपता तो पूर्व पाद के अंतिम अधिकरण भोगे न तो इतर क्षमित अथ संबद्ध ये जो सूत्र आया प्रारब्ध कर्म का भोग होने के बाद में शरीर से निर्गमन करता है अर्थात विदेह कवल्य को प्राप्त करता है तो भोग से जो शरीर गमन है भोग समाप्त होने के बाद देह, देह का त्याग है ये देह त्याग वैसे ज्ञानी के लिए अज्ञानी के लिए सब समान ही रहता है देह का त्याग हो जाना और ज्ञानी के लिए गति नहीं होती है अज्ञानी के लिए गति होती है तो पूर्व के अंतिम अधिकारण में निर्गुण ब्रह्म के संपत्ति ब्रह्म संपत्ति के विषय में कहा यानी विधेयक कैवल्य को ही कहा संप्रति सगुण ब्रह्म संपत्ति निरूपयीषण अब सगुण ब्रह्म संपत्ति ब्रह्म प्राप्ति को निरूपण करने की इच्छा से निरूपण करते हुए उत्क्रांतो वागादीना मनसी वृत्ति लयम उत्क्रांति के समय में शरीर से जब निकलेगा उस समय में किस प्रकार निकलता है ये किस क्रम से वागा इंद्रिय निकलते हैं और आ, मन आदि जो शरीर है सभी का अलग अलग क्रम है तो किस क्रम से ये निकलते हैं इस विषय में श्रुति के अनुकूल विचार करने के लिए एक प्रकरण आरंभ कर रहे हैं जो वाघाधिकरण है इसलिए कहा कि वाघादि न मनसी वृत्ति लयम तो वाघादियों का लय होगा वाघादि यानी इंद्रिया सारे इंद्रियों का लय होगा मन में तो यह लय किस प्रकार का लय होता है विचार करेंगे वृत्ति लय होगा या स्वरूप लय होगा किस प्रकार का लय होता है जब शरीर त्यागना है शरीर त्यागने का तो इतना ही है कि शरीर से स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को विच्छिन्न कर देना इतने को ही शरीर त्याग बोलना मृत्यु भी वही है प्राणादि जो संघात सूक्ष्म शरीर है वो स्थूल शरीर से अलग हो जाता है अब सूक्ष्म शरीर स्थल शरीर से संयुक्त होकर कार्य करने के लिए वापस नहीं आता है तो उस स्थिति में वो शरीर का त्याग हो जाता है यानी मृत्यु हो जाती है किंतु बाद जब मृत्यु होती है तो ये प्रवर्तमान शरीर जब प्रवृत्ति को बंद करेगा तो किस क्रम से बंद करता है किस क्रम से वो प्रवृत्ति समाप्त होती है एक क्रम तो होना चाहिए इसलिए यहां वाघादियों का इंद्रियों का लेकर के मन में विचार करेंगे फिर मन का कहां लय होगा ये विचार करेंगे और मन फिर प्राण में प्राण के बाद प्राण के लय कहां होगा आदि क्रम से विचार करेंगे यहां तीन चार अधिकरण उसी के विषय में है न्याय संग्रह यद्य मनसी वृत्तिमत्यवो लय दर्शन से इंद्रिय यदत्ो हो साधारण्यवाथ यद्यपि ऐसा है कि मनसी वृत्तिमतिवा मन जो वृत्ति वाला है मन एक तत्व है जिसमें अनेक प्रकार की वृत्तियां होती है प्रवृत्तियां होती है वृत्तिमन प्रवृत्ति विचार है तो अनेक प्रकार के विचार आते हैं यहां विचार से तात्पर्य है इंद्रिय आदि संबंधी प्रवृत्ति तो एक एक इंद्रिय के साथ मन जब काम करता है तो संबंधी वृत्ति होती है ऐसा माना जाता है जैसे चक्षु के साथ प्रवर्तमान मन का संबंध है तो चक्षु वृत्ति, तो रूपाकार वृत्ति और इसी प्रकार शब्दाकार वृत्ति स्पर्शाकार वृत्ति ग्रंथाकार वृत्ति ऐसे एक एक को वृत्ति शब्द से कहते वृत्ति का एक प्रवृत्ति है उसी का संबंध में करना एक फंक्शन उसी को कहना तो वो जो मन है ये वृत्ति वाला है यानी इसी में वृत्तियां उत्पन्न होती है और नष्ट होती तो वृत्ति वाला मन हो गया तो मन उसका करता है और मन में वृत्तियां आती है ऐसा होना चाहिए मानसी वृत्तिमत वाचहा लय दर्शन से जो वाणी में वाणी आदि का लय वो वृत्ति वाला मन में होता है क्योंकि यहां वृत्ति और वृत्ति वाले को अलग करना है इसलिए वृत्ति वाला ऐसा कहा वृत्ति जिसको है वो वृत्तिमत हो जाएगा ऐसे वृत्तिमत मन है वृत्ति वाला मन तो लय वाणी आदि का लय देखा गया और इंद्रिया तदवृत्तियों और इंद्रिया और उसके वृत्ति इंद्रिय इंद्रिय है और इंद्रियों के वृत्ति इन दोनों का भी उसी में ही लय होगा ये साधारण साधारण ये साधारण है कि इंद्रियां जब प्रवृत्ति करती है इंद्रियों के स्वतंत्र प्रवृत्ति का कोई अवकाश नहीं है इंद्रियां प्रवृत्ति करती है तो मन के वृत्ति के शहीदगी करती है मन मन जब काम करता है तब इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है नहीं तो नहीं होता अन्यत्र मनाभूवम नकि इंजित अश्रौषम अन्यत्र मनाभूवम न किंजित अदर्शम ऐसा कहा जाता है कि मन के अन्यत्र चलाए मन होने पर जो प्रवर्तमान कार्य है दर्शनादि वो नहीं हो पाता इससे अर्थ है कि मन जब वहां काम करता है तभी वो प्रवृत्ति होती है नहीं तो नहीं होती ये तो ठीक है इसलिए लय दर्शनस्य से इंद्रिय तद्वृत्तियों हो ये जो वाणी आदि का लय का तात्पर्य है इंद्रिय आदि वृत्तियों का लय ये साधारण है इंद्रिय तद्वृत्तियों अकृतिवेन मनसी लय संभव से अब दूसरा यहां एक प्रश्न आता है कि इंद्रिय और तद्वृत्ति इंदी वृत्तियां ऐसा एक सामान्य नियम है कि जो भी कार्य होता है वो उपादान कारण में लीन होता है उपादान उपादान से इधर में लीन नहीं होता तो कार्य को जब लय करना है तो कारण में लय किया जाता है। कार्य स्थिर रहता है लय होता है और उत्पन्न होता है सब उपादान कारण में होता है उपादान तो कारण से अतिरिक्त में उसकी प्रवृत्ति आदि नहीं है तो इसलिए कार्य हो गया इसका अर्थ कार्य का लय हो गया इसका अर्थ है कि कार्य उसमें उपादान में स्थित हो गया ऐसा हो गया इसीलिए यहां उसको भी देखना चाहिए इंद्रिय तद्वृत्ति इन दोनों का अप्रकृत न मनस्य ये मन दो ना इंद्रिय और उसके वृत्ति का कारण उपादान कारण नहीं है कारण कार्य संबंध नहीं है क्योंकि इंद्रिय मन से उत्पन्न हुए ऐसा तो है नहीं इंद्रिय अपने अपने कारणों से उत्पन्न हुए हैं जो सूक्ष्म भूत है पंचभूत है तत्त्व भूतों से उत्पन्न हुए हैं इनके, और पंचीकरण होने के पहले अपंजीकृत अवस्था में उत्पन्न होता है तो अब वो एक एक इंद्रिया उसी से उत्पन्न हुए हैं तो उसका मूल कारण तो वही होते हैं। तो फिर ये मन में इसका लय कैसा होता है मन में लय कैसा कहा जा सकता क्यों तो मन का तो कार्य कारण संबंध नहीं और कारण के इधर में लय कैसा होगा ये एक प्रश्न होता है एक तो हमारा अनुभव में साधारण ये देखा जाता है कि मन रहते समय ये इंद्रिया काम करती है और बाद में मन में जाकर के ही लीन होती है और वृत्ति मन में ही रहती ऐसा एक जगह देखा एक अनुभव है और दूसरा नियम तो यह कहता है कि कार्य हमेशा कारण में लीन होता है मन को जबकि कारण नहीं माना है इंद्रियों का तो मन में इंद्रियों का लय कैसे होगा इंद्रियों वृत्तियों का लय कैसे होगा ये होता है ये प्रश्न है और ये जो श्रुति कह रही है सीदी शब्दानुसारेण ना इंद्रिया नाम एवं मनसि लय प्राप्त तो अब वांग मनसि ये जो शब्द है वाणी का मन में लय होने के श्रुति है अस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयदो से प्रयद वांग मनसी संबद्य इत्यादि श्रुति है तो उसी में ये कहा कि शब्द ये जो इसके अनुसार इंद्रियों का लय मन में होता है ऐसा देखा गया ये प्राप्त होता है इंद्रियों का लय मन में होना जबकि इसमें यही है कि ये कार्य कारण का संबंध न रहने पर उसमें नहीं होना चाहिए था किंतु ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता ऐसा मानना पड़ेगा श्रुति भी कह रही है कि इंद्रियों का लय मन में होता तो पूर्व पक्ष पूर्ववादी यही कहेंगे कि इंद्रियों का लय मन में होता यही मानना है क्योंकि वाग मन से संपत्ति दे ऐसा यहां श्रुति वाक्य आया तथापि अब सिद्धांत के अभिप्राय से कुछ विशेष कहेंगे तो तथापि प्राणम अनुत्क्रामंदम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंदी उत्क्रांति समय भी इंद्रिय सद्भावलिंगा ऐसा यद्यपि श्रुति कह रही है वांग मन से संबंधते मन प्राण इत्यादि किंतु श्रुति में अन्यत्र भी प्राणम अनुत्क्रामंदम सर्वे प्राण जब प्राण ये शरीर से निकलते हैं तो सारे इंद्रिया सात में ही निकलती है अनुत्क्रमण करती है प्राण के साथ एक होकर के प्राण के ही सहायता से प्राण के सहारे से ये निकलते हैं ऐसा भी में वाक्य आया ये ने सुनी है प्राण अनुत्तम सर्वे प्राण अनुत्क्रामंत ऐसा मुख्य प्राण के निकल जाने के साथ ही अन्य इंद्रिया भी निकल जाती है तो वहां इंद्रिय प्राण के साथ निकलते हुए दिखते हैं तो उत्क्रांति समय उत्क्रांति के समय में शरीर से निर्गमन के समय में ऐसा दिखता है तो अभी इंद्रिय सद्भाव लिंगा ये प्राण के साथ भी इंद्रियों का सद्भाव मन अस्तित्व तो देखा गया पहले तो कहा कि इंद्रिया मन में लीन होती है एक जगह कहा वो भी श्रुधि है और उसी के आगे जब उत्क्रमण की बात करते हैं तब कहते हैं कि नहीं इंद्रिया प्राणों के साथ जाते तो अब ये दो अलग अलग हो गया मन में लय होता है तो वो अलग हो गया फिर प्राण के साथ कैसे जाएंगे दिमाग में लय हो ही गया तो प्राण के साथ निकलने का सवाल नहीं तो वो तो मन में चला गया तो मन के साथ निकलेगा वो तो, तो प्राण के साथ निकलने की बात उसी प्रसंग में आता है तो इसीलिए अप्रकृत लया और प्रगृति भिन्न में जो उपादान प्रगति मन उपादान कार, तो प्रगति भिन्न में कार्य का लय नहीं देखा गया इसलिए इंद्रियाणाम वृत्ति विरोधिनी मनस संसर्ग विशेष सती मनसी वृत्ति लय इत्युपचरिये इसीलिए इंद्रियों का लय जो वांग मनस संब इत्यादि में कहा गया ये जो लय है वृत्ति विरोधिनी मनसंसर्ग संसर्ग विषय तो वृत्ति के विरोध मतलब वृत्ति के अलग अलग भाव रखने वाले जो अनेक वृत्तियां है ये मन संसर्ग विषय में कार्य करती है इसीलिए मनसी वृत्ति लय रहा मन में जो लय कहा गया ये वृत्तियों का लय है इंद्रियों का लय नहीं इंद्रिय तो वो अपने अपने स्थान में उपस्थित रहेंगे और मन में वृत्तियों का लय कर देंगे ऐसा वृत्ति लय को मानेंगे बाद में आगे कहेंगे ये जो प्राण के साथ निकलना है ये वास्तव में प्राण के साथ निकलते ऐसा हो इंद्रिय तो इंद्रियों का वृत्ति का अलग कार्य किया और स्वयं इंद्रियों का अलग कार्य इसलिए जब हम सम्यम करते हैं धारणा ध्यान इत्यादि करते हैं तब भी जब इंद्रिय सम्यम होता है इंद्रियों के वृत्ति का लय होता है वृत्तियों का सम्यम होता है इंद्रियों का नहीं होता इंद्रिय तो तस्त स्थान में रहते हैं इंद्रिय एक बार स्थान से निकलने के बाद में वापस नहीं पहुंचते हम एक बार निकल गई आंख अपने स्थान से तो फिर वापस नहीं पहुंचेंगे फिर तो अगले जन्म में अगले शरीर में पहुंचेंगे निकल गए तो निकल रहे इसलिए किसी के चक्षु जो गए खराब होने पर ठीक हो जाती है और किसी की चक्षु ठीक नहीं होती है क्यों वो चक्षु इंद्रिय वहां है ही नहीं है नहीं तो ठीक नहीं होगा वहां यदि है तब तो बाहर के कुछ खराब हो गया तो वो तो ठीक किया जा सकता है वो दोष का निवारण हो सकता है जैसे बीमारी आने पर वो बीमारी का निवारण किया जाता है ऐसा संभव है लेकिन असली में चक्षु निकल जाने के बाद में उसका वापस उसी में आना संभव नहीं इसलिए बार बार जो मन में लय करने की बात आते हैं सारे वृत्ति का ही लय होता है और ध्यान समाधि आदि सर्वत्र वृत्ति लय होते हैं वास्तविक इंद्रियों में लय को प्राप्त करती है तब जब वो शरीर से प्राण के साथ निकलती है यदि प्राण के साथ निकल गया तो वापस नहीं आए इसलिए यहां सुषुप्ति और मृत्यु में यह अंतर हो जाता है मृत्यु के समय में मन में वृत्तियों के सहित मन भी निकलेगा और इंद्रिया भी प्राण के सहित निकलेगी तो सब निकल जाएंगे फिर वापस नहीं आएंगे और जब आप सोते हैं सोते समय अथवा बेहोशी की अवस्था में वो केवल मन के वृत्ति में ही रहते हैं मैंने इंद्रिया प्राण के साथ नहीं निकलते तो प्राण वहां रहता है प्राण काम करता है और मनोवृत्तियां मन में यानी इंद्रिय वृत्तियां मन में लीन होकर के वो मनोवृत्ति रूप से रहते और फिर मन भी सो जाता है तो वो सब हुआ सोया हुआ होता है इसलिए वो वापस आता है। ऐसा यहाँ बताएंगे इसलिए दोनों में ये भेद है बाकी तो प्रक्रिया लय होने की प्रक्रिया समान है अंदर इतना ही है कि जब ऊपर जाते हैं तो प्राण के साथ ये चले जाते हैं यात्रा के लिए और बाकी समय में खाली काम बंद करके चुपचाप बैठ जाते अपने अपने स्थानों इसलिए जब सोते हुए व्यक्ति को आप जगाना चाहते हैं तो आवाज करने से जग जाता है वो स्पर्श करने से जग जाता है ऐसा होता है मरा हुआ व्यक्ति को आप जगाना चाहे तो नहीं जगता ऐसे हिला दो तो नहीं हिलता वो काम करेगा नहीं क्यों वो प्राण के साथ इंद्रियां निकल गई अब वो गोड़कों में इंद्रियों का स्थान नहीं मतलब इंद्रिया वहां है ही नहीं उपस्थित नहीं इसलिए वो आप बोलने पर भी नहीं सुनता और कुछ भी करो नहीं सुनता वो प्राण के साथ एक हो गए चले गए निकल गए यहां दोनों में यह अंदर होता है ऐसा दिखाना चाहते इसलिए कहा कि यहां मनसी वृत्ति लय की बात है या वृत्ति लय को ही लेना है और मन तो उसका कारण नहीं है इसलिए उसमें लय होता ही नहीं वो प्राण के साथ भी लय नहीं होता प्राण के साथ निकलता है बस लय तो उसके कारण में ही होगा तो शब्दस्य से मुख्य अर्थ असंभवाद्युक्त ये जो शब्द है ये मुख्य अर्थ में नहीं है ये वांग मनसी संबद्ध मनो वास्तविक में वाणी मन में लीन हो जाती है ऐसा कहना यहां तात्पर्य नहीं है यहां वृत्ति से तात्पर्य आगे भाषिकार दो तीन जगह कहेंगे वृत्ति वृत्ति मधो और अभेदात जो वृत्ति प्रवृत्ति और प्रवृत्ति वाले का अभेद उपचार होता तो जो प्रवृत्ति करते हैं उस प्रवृत्ति के साथ उस व्यक्ति को बुलाया जाता है उसका नाम ऐसा हो जाता है जो काम करते हैं का, जैसा लेखक ले, लिखता है तो लेखक हो जाता है तो लिखने के कार्य करता है इसके कारण वो लेखक है पकाता है तो पाचक है ऐसा होता है तो ये वृत्ति और वृत्ति वाले को एक करके होता है ऐसे संबंध से भी होता है कभी कभी किसी के साथ किसका संबंध हो जाएगा तो उसी के साथ उसको बुलाया जाता है जैसा चोरों के साथ कोई अच्छा व्यक्ति का भी संबंध हो जाएगा तो वो चोर ही कहा जाता है वो दोनों संबंध एक ही हो जाता तो संघ संबंध होता है इसी प्रकार वृत्ति से वृत्ति वाले को बुलाते हैं अभी यहां वाणी को बुलाने का मतलब वाणी वृत्ति ऐसा समझना पड़ेगा वाणी यहां मुख्य अर्थ में नहीं वाणी वृत्ति है साथ हाँ इसलिए ये जो अधिकरण जितने भी आए इन अधिकरणों का बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि ये ध्यान में भी इसका प्रयोगन होगा और जो आप जो लय प्रक्रिया है मृत्यु की प्रक्रिया है हमारे शास्त्रीय विधि से किसको इसको कहते हैं उपनिषद के आधार पर इसका विचार करेंगे इसलिए इन सबका नोट बना करके रखना चाहिए अभी तक जो हुआ है इसका नोट बना रहे हैं नोट बना रहे कोई कितने लोग बनाए हैं आप बना बाकी कोई किसी को टाइम नहीं हो है ना हाँ ऐसा ही होता किसी को टाइम नहीं लेता है बहुत बिजी एक रहता है सुबह से शाम तक जो है ऐसा होता है तो ये इसका एक एक अधिकरण का जो मुख्य अंश है भाष्य वाक्य है इनका सब नॉट बना दो और पहले तो हम भाषा के कंठस्थ करा देते थे बीच बीच में जो भाषा आते हैं इसको कंठ करके सुनाना पड़ता था हाँ ऐसा तो होता था अब आजकल तो नहीं कर रहे क्योंकि आजकल तो आम, ये जो है हमारे एक तो रिकॉर्डिंग ये भी चल रहा अभी यहाँ बीच में पूछने का टाइम नहीं फिर ये आगे पीछे करके ऐसा इसलिए चल रहा है नहीं तो ये सारे भाषा को याद करना था याद करने से आगे करना चाहिए तब अच्छा होता है आ, तो कम से कम नोट तो बनाना चाहिए एक एक अधिकरण में ऐसा ऐसा किया और ऐसा इसका होता है इसका बहुत प्रयोजन आएगा बहुत बाद में अब इसका प्रयोजन आएगा आ, और बाद में ऐसे जो शंकाएं होती है संशय होता है ऐसी शंकाएं भी नहीं होगी अनावश्यक शंकाएं होती जाती है इधर उधर आगे पीछे का वो क्यों है? होता है हमको स्मरण नहीं रहता इसलिए होता है इसलिए समय निकालना पड़ेगा निकाल करके उसका एक एक जो है बिंदु पर ये जो विषय जिस अधिकरण में जो विषय आ रहा उसमें से जो भाषण में जो कहा उन वाक्यों को रखना है और उसमें कोई समस्या है तो उसको भी वहां सूचित करना है ऐसा होता है तो ये इस प्रकार यहां निश्चय करेंगे पहले अधिकरण में आगे इसी का क्रम से आगे अधिकरण चलेगा आप सूत्र देखिए वांग मनसी दर्शनाथ छब्दाच वांग, दर्शना वांग मनसी वाणी का मन में लय होना दर्शनात् दर्शनात् मन ऐसा देखा गया है यानी यह अनुभव में है वाणी का मन में जब लय होता है वृत्ति के द्वारा ही लय होता है और जो वृत्ति वृत्तिमत और अभेद उपचार के द्वारा ये जो शब्द आया हाथ प्रयतो वांग मन सौम्य प्रयतो पुरुषस्य वांग मनसि से संबंधित मन इत्यादि ये जो वाक्य आया है ये शब्द इसको कह रहे हैं जो श्रुति वाक्य आया है उसको वृत्ति वृत्ति मत और अभेद न्याय से लेना चाहिए वृत्ति और वृत्ति वाले में एक उपचार से एक शब्द का प्रयोग होता है ऐसा यहां समझना चाहिए ये कहेंगे। कि तो अथ अपरासु विद्यासु फल प्राप्त देवयानम बंधानम अवतारयिष्य प्रथम तावत यथाशास्त्र उत्क्रांति क्रम अन्वाचे अब जो है अपर विद्याओं में अब यहां से अपर विद्याओं का विचार चलेगा फिर बाद में कुछ पर विद्या के विचार करेंगे ये आगे जाकर के दो तीन अधिकरण और आएगा तो अथा अपरासु विद्यासु फल प्राप्तये। अपर विद्याओं का फल प्राप्ति के लिए जब यहां से निकलेंगे वो देवयानम पंथानम अवतारेशन वो देवयान मार्ग से जाएगा इसको उत्तरायण मार्ग कहा गया वही देवयान मार्ग है देवयान मार्ग से जाएगा अब वो उसको अवतरण करने के लिए प्रथमम तावत अब यहां सबसे पहले वो देवयान मार्ग से जाना है जाने के लिए फिर यहां से शरीर से निकलना पड़ेगा उत्क्रांति करनी पड़ेगी तो यथाशास्त्रम उत्क्रांति क्रम अनुआचे जैसा शास्त्र में कहा यदा शास्त्रम मैंने शास्त्र का अधिक्रमण नहीं करते हुए यथाशास्त्र शास्त्र शास्त्रम अनधिक्रम्या यथाशास्त्र अव्ययम विभक्ति इत्यादि से यह समास होता है अव्यय समास उत्क्रांति क्रम आचष्टे उसके लिए उत्क्रांति क्रम का यहां कथन करते हैं उत्क्रांति क्रम कैसे निकलता है फिर निकलेगा तभी तो जाएगा तो निकलने का क्रम का विचार करना चाहिए करते हैं टीका मैं देखिए सगुण विद्याफल से ब्राह्मलौकिक अर्चिरादिगति प्राप्त से अनुक्रम्य प्राप्त्य योगाद ये जो सगुण विद्याफल है ब्राह्मलौकिकस्या ब्रह्मलोक में प्राप्त तो होने वाले भले तो है ब्रह्मलोक तक जाएगा अर्चिरादि गति प्राप्तस्य ये अर्चिरादि गति के द्वारा प्राप्त होता है अर्चिरादि मार्ग से गति करेंगे उसके द्वारा प्राप्य है अब वो ऐसा प्राप्त करने के लिए अनुत्क्रम्य प्राप्त इस शरीर से निकलेंगे नहीं तो कैसे जाएंगे शरीर लेकर के तो जा नहीं सकता वो मार्ग में इतने सुविधा नहीं है आपके शरीर भी लेके जाएंगे ऐसे वहां व्यवस्था नहीं है वहां तो सूक्ष्म भी जा सकता है जितना पतला होगा उतना ही जा सकता है तो सूक्ष्म अणु अवस्था में जाते हैं तो ये स्थल शरीर नहीं जा सकता तो भारी है ना वो चलेगा नहीं तो इसलिए प्राप्ति योगा तदर्थम उत्क्रांति निरूपणम उसी के लिए यहां उत्क्रांति का निरूपण सबसे पहले किया जाता है व्याप ब्रह्मात्म भावे जो व्यापक ब्रह्म है जो मुख्य ब्रह्म है व्यापक ब्रह्म है उसमें निर्गुण विद्या निर्गुण विद्याल में ये गदि का निषेध भी करना ये गदि जो है सगुण विद्या में होती है और निर्गुण विद्या में नहीं होती है यह भी कहना है तो निर्गुण विद्या का विषय का भी यह उत्क्रमण करें उत्क्रमण तो होगा लेकिन उसके बाद गदि नहीं होती है इसका भी निरूपण करना है सगुण का, का भी निरूपण करना है गुण का भी निरूपण करना है अभिप्रेत्य पाद से अध्याय संगदी आया ये इसका अभिप्राय से भाष्यकार ने इस पाद का पूर्व पाद के साथ संगदी दिखाया कि अपर विद्या विषय का भी विचार करना है देवयान का विचार करना है जैसे शास्त्र में उत्क्रांति का विषय का विचार किया ये सारे यहाँ होगा मतलब ये मृत्यु संबंधी विचार यहाँ करना है दोनों पाद समाना ही विद्वद अविदुषो उत्क्रांति विधि वक्य कहते हैं आगे आपको ये कहेंगे आगे सूत्र आएगा उसमें ये बताएंगे वहां प्रश्न करेगा आपने उत्क्रांति की बात कही तो ये उत्क्रांति विद्वान को अविद्वान को समान होता है कि केवल विद्वान को होता है कि अन्य को नहीं होते इत्यादि विचार करेंगे। तो विद्वद अविदुषोर उत्क्रांति समान विद्वान हो अथवा विद्वान न हो दोनों के लिए उत्क्रांति समान होती है शरीर से तो निकलना ही पड़ता है अब वो विद्वान भी निकलेगा ज्ञानी भी निकलेगा अज्ञानी भी निकलेगा और सगुणोपासक भी निकलेगा और निर्गुणोपासक भी निकलेगा कर्मकांडी भी निकलेगा पापी भी निकलेगा सब निकलेगा निकलना तो सबका एक ही जैसा है और ऊपर जाने में अंदर है यहां से निकलने के बाद में यात्रा कहां करेंगे उसमें अंदर है कोई दक्षिण में जाएगा कोई उत्तर में जाएगा कोई जाए इधर ही रहेगा और कोई यही जन्म लेगा ऐसे ऐसे गलत अधिकल होगा लेकिन निकलना तो सबको है निकलना पड़ेगा निकले बिना तो हो गया ना तो इसलिए ये समान है आगे आपको अधिकरण में बताएंगे इसी के लिए एक अलग अधिकरण आएगा अस्थि प्रायणा विषया श्रुति अब ये श्रुति को लेकर के ये तीन चार अधिकरण में ये विचार करेंगी यही श्रुति है उसका आधार वो छादोग्य में श्रुति है दोनों विषय में आई है इस बुद्धि। सुशुप्ति में जाते समय कैसा जाता है और मृत्यु के समय में कैसे जाता है दोनों के लिए ये व्यवस्था क्रम समान दिखाती है स्मृति अस्त सौम्या पुरुष से प्रयता ये प्रयतः माना अब मृत्यु के समय में अब यहां से ये जो पुरुष है ना वो निकलता जब प्रयाण के लिए निकलता प्रयाण मान जाना शरीर से निकल के जाना उस समय वांग मनसी संबद्ध वाणी वृत्ति मन में लीन होती है और मन प्राणे मन प्राण में लीन होता है और प्राणस तेजसी तेजस तेजस में यानी यहां लिंग शरीर को लेंगे तेजस जो सूक्ष्म शरीर तेजस प्रधान है उसमें लीन होंगे और वहां भी आगे इसका विचार अलग से आएगा तो वो भी अध्यक्ष में यानी जीवात्मा को लेकर के यहां से निकलेगी और परस्याम देवता तेज शब्द से लिंग शरीर उपाधि जीवात्मा को लेंगे सहित लेंगे और तेज हा परस्याम देवताया और वो तेज जो है परमात्मा में लीन हो जाएंगे यानी व्यापक तत्व में लीन हो जाएंगे ऐसे क्रम से वो उसी में लीन रहेगा अब इसमें तो सीधा सीधा बताया है एक एक का दूसरे में ले करके सीधा निकलता है ये बताया अब यह कर्म आदि के बारे में विचार करना है और इसमें वृत्ति वृत्ति कौन से वृत्ति लेकर के निकलते हैं यह सब विचार करना किमिह वाच एव वृत्तिमसी संपत्ति उद वागृति विषय यहां जो वांग मनसि संपद्य दे जो पहले में कहा उस पहले जो भाग है उसका विचार इस अधिकरण में होगा किमिह वाच्तिमत्या वाणी जो वृत्ति वाली है वाणी स्वयं जो साक्षात वाणी है जो वृत्ति वाली है माने वाणी कोई कह रही तो वृत्ति वाली जो वाणी है वो वृत्ति सहित मन में लीन हो जाती है मन में संपन्न हो जाती है अथवा वाग वृत्ते संशया केवल वाणी की वृत्ति मन में लीन हो जाती है यह संशय है इस प्रकार तो से संशय उपस्थित किया तागेवताव से मनसी संबद्धता यदि प्राप्त तो अब जो है यहां वांग मनस संबद्ध दे कहा है इसीलिए वाणी ही मन में संपन्न होती है ऐसा ही कहना चाहिए ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ पूर्व पक्ष का अभिप्राय यही है कि क्योंकि वांग मनस संबद्ध में कोई वृत्ति की बात नहीं कही है तो वाणी ही स्वयं मन, मन में लीन हो जाती है इसमें क्या ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा ठीक हमें देखिए निर्गुणधी फलोक्ति अनतरम आनंद अथ शब्दार्थ अथ अपरासु इसमें भाष्यकार ने अथ शब्द के द्वारा पूर्व पाद से इस पाद का भेद बताया और पूर्व पाद में निर्गुणोपासना की बात कही और इस पाद में सगुणोपासना की बात कह रहे विदुषा न उत्क्रांति अत्रमलते श्रुते तत्क उत्क्रांति चिंतया इति आशंका विद्वान को तो उत्क्रमण नहीं होता है विद्वान तो यहां से कहीं निकल के जाते ही नहीं है ऐसा कहा तो क्यों का यही लीन हो जाते हैं उनको कहीं आना जाना नहीं है क्योंकि वो विद्वान ब्रह्मज्ञानी जो जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए यहां से निकलते हैं वो तो ब्रह्म यही है और वो ब्रह्म को कहीं दूसरे स्थिति में अलग दूसरे जगह तो है नहीं यही है इसलिए यही लीन हो जाता वो कोई लोकलोकांतर में रहता ऐसा तो है नहीं तो इसीलिए आप यहां फिर उत्क्रांति के विषय में क्यों चिंता कर रहे हो तो उनका तो उत्क्रमण होता है अब वो जब से शरीर प्रारब्ध के कारण शरीर है शरीर की समाप्ति होने पर तो वो ही रहता है कहां जाना है उनको तो कहीं जाना आना तो है नहीं फिर आप पिछले अधिकरण के बाद अब अधिकरण में क्यों चिंता कर रहे हैं ऐसे इस विषय में उत्क्रांति का विषय चिंता क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहा है तो बोले कि अब वो दोनों में जो है ना विद्वान विद्वान अविद्वान दोनों के लिए समान होता है विद्वापर ब्रह्म विदुक्तः विद्वापर ब्रह्म विदुक्तः पादा संक्षिप्य आद्य अधिकरणस्य विषय आह यहाँ शब्द से चिंता है और अविद्वान् शब्द से सामान्य ज्ञानी है सभी का निकलना होगा तो प्रया प्रयद प्रयाण उच्चक्रमिशोर यहाँ प्रयतः शब्द का प्रयद मन प्रयाण कह ये प्रयात शब्द कैसे बना ये जो है प्रयता तो ये प्रा इसमें उपसर्ग है और इण गदो धादु है इण गदो धादु में शस्त्र अंध किया शस्त्र अंध करके ई और शस्त्र का आ मिल जाएंगे तो या बन जाएगा और यत बन जाएगा अत तो यत बन जाएगा यत प्रादिपदिक बनेगा शस्त्र बनेगा प्राउपसर्ग पूर्व प्रयत बनेगा और पुलिंग एकवचन में प्रयन बनेगा और उसका षी एकवचन है प्रयतः प्रयत निकलने वाला जो प्रगम प्रयाण करता है वो यान बोले तो या धातु से करता है अलग अलग धातु तो ये प्रयतः माना मरने वाला ऐसा अर्थ होता है प्रेत प्रेत शब्द भी उसी से बनता है प्रयतः तो यहां से निकल गया जो शरीर अब शरीर नहीं है उसका इसलिए उसका नाम प्रयत होगा जो मरने के बाद में जो आत्मा होती है उसको प्रयत कहते हैं जो प्रेत होता है उसके लिए कर्म होता है तो निश्चित समय तक प्रयत कहते हैं उसको उसका यह है एक कोई व्यक्ति मर जाता है मरने के बाद में जैसे तेरह दिन है ऐसे एक होता है ना किसी का तेरह दिन होता है किसी का बारह दिन होता है तो ऐसे जो तेरहवें मनाते हैं किसी का सोलह दिन मानते हैं फिर एक दिन भी कोई मानते हैं तो ये इस समय तक जो आत्मा की स्थिति है उसको उसका नाम विशेष नाम होता है प्रयत और उसके बाद उसके प्रयतत्व से अलग कर देते हैं श्राद्धा आदि कर्म करेंगे तो फिर वो चला जाता है तो इसी अवस्था को अवस्था विशेष को प्रयतः कहते उसका वो भी प्रयसर्गपूर्वक इत बना दिया निष्ठारूप से तो प्रयता बन गया ऐसा तो ही हाँ प्रयतः हा। वो मरने वाला मर मर चुका है मर्के जो निकल गया उनकी बात कह रहे तो वांग मनसी संबदेत्र करण वि स्वरूप संपत्ति प्रदी दे भाव विच स्वृत्ति संपत्ति प्रदीदे दे संशय वहां बोले कि यहाँ संशय कैसा हो गया कि वांग मनसी संबदे में ये वाणी मन में लीन हो जाती है ऐसा सीधा तो कह रहे हैं अब ये संशय कैसे खड़ा कर दिया बोले कि ये जो है ना व्याकरण की दृष्टि से लिया व्याकरण की दृष्टि से यह वांग शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है उसको कारण में भी उत्पत्ति किया जा सकता है स्वरूप में भी किया जा सकता भाव में भी किया जा सकता तो कारण वित्पत्ति करेंगे तो वृत्ति ऐसा अर्थ आता है वृत्ति सहित ऐसा अर्थ आता और भाव वित्पत्ति करेंगे तो स्वरूप लय होता है ऐसा अर्थ तो इसमें जो क्यों प्रत्यय लगा हुआ है इसका दोनों अर्थ हो सकता है इसीलिए संशय हो गया कहते हैं कि ये वाजम ये जो वाणी शब्द है उसको कर्ण वित्पत्तिया कारण विपत्ति के द्वारा और स्वरूप संपत्ति प्रदी दे भाव विपत्तिया स्वृत्ति संपत्ति प्रदी दे कर्ण वित्पत्ति के द्वारा स्वरूप सहित वन वाणी अपने वृत्ति के सहित वाण लीन हो जाती है ऐसे कर, कर सकते और भाव वित्पत्ति करेंगे तो केवल वृत्ति का लय है ऐसा कर सकते इसलिए यह दोनों शब्द में होता है और वृत्ति वृत्तिमान के अभेद करके उपचार करके प्रयोग होने पर इसमें संशय होने की संभावना है वास्तव में वृत्तियों का लय होता है कि वाणी के लय हो जाता है किसका लय होता है ऐसा यहां संशय उपस्थित किया बोला तथा ही श्रुधिर अनुगृही भवती पूर्ववादी कहते हैं जब आप श्रुदी का अर्थ साक्षात अर्थ में लेंगे वाणी कहा तो वाणी को ही लेंगे तो श्रुदी अनुग्रहित होती है भाषा में कहा तथा ही श्रुधिर अनुग्रहीद्रुदी का ठीक अर्थ लगेगा अनुग्रहित मनुष्य ठीक अर्थ लगेगा इतरथा लक्षणा से वाणी कहा और वाणी के वृत्ति को आप लेते हैं प्रवृत्ति को लेते हैं तब तो लक्षणा हो जाएगी वो वाणी को कहा और आप अर्थ ले रहे हैं उसकी वृत्ति तो लक्षणा है तो लक्षणा यहां ठीक नहीं है क्योंकि साक्षात अर्थ जो वाणी का शब्द का अर्थ वाणी ही हो सकती है तो फिर वहां लक्षणा क्यों करना तो लक्षणा नहीं करेंगे श्रुधिर लक्षणा विषय च श्रुधिर न्याया न लक्षणा यह नियम है ना श्रुधि और लक्षणा इन दोनों में संशय होने पर इन दोनों का परस्पर संशय होने पर श्रुधि को ग्रहण किया जाता है लक्षणा को नहीं लक्षणा तो एक गौण वृत्ति है जब साक्षात शब्द का अर्थ शक्तिवृत्ति से नहीं लगता है तब लक्षणा की जाती है लक्षणा तो कोई मुख्य अर्थ तो है नहीं इसलिए यहां जब श्रुदी को साक्षात लेकर के हम वाणी ऐसा अर्थ कर सकते हैं वाप शब्द का तो फिर वहां लक्षणा क्यों करना तस्मादात एवा एम मनसी प्रलय इसीलिए वाणी का ही मन में प्रलय मान लेना उचित है ये ठीक है वाणी मन में लीन हो जाती है ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है सूदी का अर्थ भी लगता है ऐसा है तो अब जो है ये प्रक्रिया में विचार करना अब अब क्या है आ, हम लोग तो कोई मरे नहीं है ना अभी तक मरा है कोई है क्या बहुत बार, बहुत बार मरा नहीं तो एक बहुत बार मरा याद है कोई एक बार मरा रहे? कैसे मरा कैसे मरा था क्या हो गया हां मरना पड़ेगा मरना भय की बात नहीं कर रहे हैं कि मरा है कि नहीं आप मरा है कि नहीं मरा है ये पूछ रहे भाई तो दूर ये तो अलग बात है भाई तो किसी से भी होता है जो तो नहीं हुआ है तो उसी से भी होता है जैसे रज्जू से भय हो गया तो रजू रज्जू रज्जू सर्प नहीं है सर्प से भय हो गया तो ऐसा होता है भय होने के लिए कोई होना है ऐसे अभी जितने बैठे हैं हम लोग जो आप सोच रहे हैं ना अब वो कोई मरा है कि नहीं मरा है ये, ये पहले सोचना पड़ेगा तो मरने की बात करने के जा रहे हैं ना अब उसके अंदर की बात कोई नहीं मरा नहीं? मरा है बहुत मरा हाँ तो मरा है तो जब मा, मा, क्या है अब जो मरा है अब मरने वाले को कैसे मरा है उनको याद नहीं रहता अब यहां में जितने बैठे हुए अभी जिंदा है अभी कैसे मरे कैसे मरेगा ये तो हमें अभी पता नहीं है जो पता लगेगा तो फिर वापस आके बोल नहीं सकता जो मरा मर गया वो तो चला गया ना वो आके कैसे बोलेगा कि मैंने मैं ऐसा मरा था मैं ऐसा ऐसा मरा था मरते समय ऐसा ऐसा हो गया वो बताना मुश्किल है सुशुप्ति में हो गया ये एक प्रमाण है इसलिए सुशुप्ति का सहाय लेना पक अब वो मर गया वो मरने के बाद वापस नहीं आता है यदि मरता है तो अब हम मरे हैं पूर्व जन्म में कभी मरा है तो मान करके चल रहे हैं कि हम मरे हैं लेकिन वो याद नहीं है कैसे मरा और कौन शरीर में मरा क्या हुआ ये कोई किसी आदमी अब ये ये बात यहां कह रहे हैं तो आपको इसका कोई और प्रमाण नहीं तो मरा हुआ नहीं बोल सकता है जो नहीं मरा हुआ वो भी नहीं बोल सकता तो फिर कौन बोलेगा मरा हुआ तो नहीं बोल सकता है वो चला गया अब वो क्या बोलेगा मैं कैसे मरा हूं थोड़ा बोल के थोड़ी जाएगा वो तो चले गया वो निकल गया अब नहीं मरा हुआ वो तो नहीं बोल सकता है, कैसे मरेगा अब वो बोलेगा तो इधर उधर करके बोलेगा तो फिर कैसे मरता तो कैसा है ये पता नहीं चलता है इसलिए अब जो है हमें यहां शास्त्र को सहारा लेकर के चलना पड़ेगा कि ये शास्त्र इस प्रकार कह रहा है तो ये सही होगा आ, हमको हमको अनुभव नहीं है और जिसको अनुभव है वो बोल भी नहीं रहा है उनको पता नहीं है तो ऐसे में फिर ये कैसे मरेगा ये शास्त्र जो कह रहा है उसी के अनुसार चिंतन करना पड़ेगा अब उस समय चिंतन करते समय भी उसमें युक्ति भी चाहिए वो भी प्रैक्टिकल होना चाहिए ऐसा नहीं कि कैसा भी मरेगा तो क्या फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं होता तो मरेगा कैसे मरेगा ये करेंगे अच्छा उसका प्रयोजन क्या है आप अभी जिंदा रहते हुए भी मृत्यु का अभ्यास कर सकते अभी रोज आप इसका विचार करते रहेंगे रोज मरने का अभ्यास हो जाएगा अच्छा मरने का अभ्यास हो जाएगा तो क्या प्रयोजन है? है क्या हाँ ये, ये अच्छा है वो मरने का अभ्यास पहले हो गया ना तो मरते समय फिर डर नहीं लगेगा अरे मरना आप कितने बार मरा है क्या फर्क पड़ेगा ऐसा तो सोच करके मरने से बच सकता है डरने से बच सकता है तो डरने से बचने से क्या प्रयोजन होगा कि आप थोड़ा आपका मन शांत रहेगा और जो कुछ आपने सुना सीखा ये सब थोड़ा याद भी कर सकता है अच्छा होता है ये सब प्रयोजन है और कभी भी आप चाहे तो तब मर भी सकता है तो मरने का अभ्यास आपने किया ना पहले तो जैसा जैसा होता है वैसे भी हो सकता है अपराध तो जैसा समाप्त हो जाएगा वैसे मर जाएगा इसलिए मैंने कहा अभी हम ये मरने के बारे में विचार कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा हिम्मत रखना पड़ेगा रोज जो अभ्यास करेंगे विचार करेंगे नहीं तो रात में आपको डरावन सपना आ जाएगा ऐसा अरे ऐसे ऐसे मरता है ऐसे ऐसे मरता है सोच के, के सो जाएंगे फिर वो ऐसे ही स्वप्न आ जाएगा स्वप्न आ करके डराएंगे हाँ इसलिए मैंने कहा तो जो इसको डर नहीं है वो बैठना चाहिए नहीं तो फिर रात को डर जाए हाँ शवासन तो वो शवासन अलग है वो तो खाली लेट करके सोना है अब तो शवासन मरना नहीं आ, वो तो कोई भी वो शवासन करने वाले को बोले तो मर जाएगा बोलेगा तो फिर आएगा नहीं वो थोड़ी करेगा वो तो ऐसे ही योगी लोग जो है ना सब करते हैं आ, वो तो आराम करने के लिए होता है शवासन के मैंने लेटने का नाम शवासन है लेटा हुआ है बस सब जैसा लेटा हुआ और मन को थोड़ा शांत करता है इत्यादि करता है लेकिन वो मरने का अभ्यास नहीं तो मरने का अभ्यास दूसरा होता है इसीलिए अब जो मरते समय ये वृत्तियां जब या ये लीन होती है तो कैसे लीन होती है ये विचार आंतरिक विचार है मतलब अंदर क्या चलता है कैसे होते होंगे कोई तो क्रम भगवान ने रखा होगा क्योंकि किसी व्यक्ति को मारना भी थोड़ा आसान काम नहीं है जब उसका काम चल रहा है ना वो जब उसका जीवन चल रहा है कर्म चल रहा है तो आसानी से नहीं मारा जा सकता उसको मरने के लिए भी स्वाभाविक मारना है बाकी तो मारना वो अलग बात है गोली मार करके मारना वो अलग बात है लेकिन स्वाभाविक मृत्यु के लिए बहुत कठिन होता है कई लोग चाहते हैं स्वाभाविक मृत्यु हो जाए नहीं होता है उसको भी समय लगता है और वो प्रक्रिया जब चलती है तो अब ये यंत्र चालू है तो वो उसको बंद नहीं कर सकता जैसा पहले अधिकरण में बोला वो भोग करके ही ठा हो जाता है बीच में उसको बंद करना मुश्किल है इसीलिए वो तो हो नहीं सकता इसलिए इसको जानना पड़ेगा कि कैसा होता है तो एवं प्राप्ते है भ्रूमहा अब यहां क्या प्राप्त हुआ पूर्व आदि ने कहा कि वाणी शब्द से असली वाणी को ही लेना चाहिए तो वाणी का ही लय हो जाता है ये बोलना ठीक है तब बोलते हैं वाग वृत्तिर मनसी संबदा थी यहां सूत्रकार वाक जो कहा है वह वाग वृत्ति है वाणी की जो वृत्ति है यानी वाणी की वृत्ति क्या है बोलना जो बोलना शब्द है वो बोलना जो है बंद हो जाती है वो बोलेगी नहीं वो कथम वाग वृत्ति रीति व्याख्या या वदा वांग मनसी आचार्य पठ दी तो तुरंत पूछ रहा है कि आपने ऐसा कैसे कर दिया तो वांग मनसी तो सूत्रकार तो केवल वांग शब्द का प्रयोग किया वांग वृत्ति तो नहीं कहा तो आप यह वृत्ति को कैसे लाया ये तो आप गलत कर रहे हैं सूत्रकार कुछ बोल रहे हैं और आप अपने मन से कुछ बोल रहे इसलिए एक कथम वाग वृत्ति रिधि व्याख्याय वाणी वृत्ति ऐसा करके कैसे कैसे व्याख्या कर रहा क्यों यावदा जोकी या वाह मन ये हेदु में या वाम जो की जैसा अंग्रेजी में हंस ऐसा बोलते हैं हंस वांग मनसी इतवाचार्य पठती वो आचार्य तो सूत्र में ऐसे ही पाठ किया क्या वांग मनसी संपत्ति दे का तो और तो नहीं कहा सत्य में कहते हैं सूत्रकार ने ऐसा तो वांग शब्द का ही प्रयोग किया यह ठीक है लेकिन अब हमें जो है अर्थ करते समय सूत्रकार का तात्पर्य समझना है सूत्रकार जो है ना आगे जाकर के इसी अधिकरण का सोलवां सूत्र में पठिष्य तू परस्ता अविभागो वचनादिति एक सूत्र और आएगा इस विषय में सोलवां सूत्र इसी पाद का सोलवां सूत्र आएगा वहां जो है अविभागो वचना ऐसा कहेगा इसी इसी विषय पर वहां विचार करते हुए वाणी और वाणी सहित वृत्ति दोनों का लय अलग से बताएं। तो वाणी का और वाणी सहित वृत्ति का सभी का लय बताएंगे तो वहां जो अविभाग कथन है उसी से पता चलता है कि यहां केवल वृत्ति को लिया और वहां वृत्तिमति को भी लिया ये विभाग से पता चलता है इसीलिए यहाँ अभिभाग नहीं है यहां वाणी की वृत्ति है और वहां जाकर के अभिभाग कहा इसी से ये अर्थ निकलता कि कभी कभी शब्द का अर्थ समझने के लिए आगे जाकर के भी विचार भी करना पड़ता कि जहां वाक्य अर्थ बोध नहीं होता है तो संदिग्धेद वाक्य शेषात। संदेह होने पर वाक्य का अग्रभाग आगे का भी वहां चिंतन कर लेना चाहिए चिंतन करके उसका विचार करेंगे तब निश्चय हो जाएगा तस्मात अत्र वृत्ति उपशम मात्र विवक्षित गम्य इसीलिए यहां वृत्तिपशम मात्र विवक्षित है ऐसा मालूम पड़ता है गम्य में मैंने ऐसा स्वीकार किया जा सकता है तत्व प्रलय विवक्षायाम तो नहीं यहां तत्व का ही प्रलय मान लेने पर यानी वाक जो तत्व है वो वस्तु ही वाणी जो इंद्रिय है वो ही लय हो जाता है उसी का ही लय है ऐसा मान लेने पर सर्वत्र अविभाग से साम्यात और सर्वत्र अविभाग साम्य हो गया यहाँ भी अविभाग हो गया वहां भी अविभाग हो गया तो फिर किम परत्र विशिमस्याद अविभाग यदि ऐसा है तो फिर आगे जाकर के अविभाग वचनाद ये सूत्र क्यों बनाता तो वहां अविभाग विवक्षित है यहां भी अविभाग विवक्षित है तो फिर एक ही सूत्र से काम होता दो सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं थी इसीलिए यहा वृत्ति को लिया है और वहां अविभाग को लिया दोनों को लिया है ऐसे विशेष वहां कहा है वहां जब आप देखेंगे तो वहां मालूम हो जाएगा तस्माद अत्र वृत्ति उपसंहार अविवक्षा इसलिए हम यहां वृत्ति संबंधी ही उपसंहार मानना चाहते हैं और भी कारण है छांदों उपनिषद में ये जब प्रसंग आया है वहां दो बार वांग मन संबंध दे दे प्राणे इत्यादि वाक्य दो बार आया है दो खंड में अलग अलग खंड में आया एक तो सुशुद्धि के विषय में आया वो भी वैसे के वैसे ही और बाद में मरने के विषय में आया मृत्यु के समय में आया यह है प्रयत प्रयत शब्द का प्रयोग किया तो अब क्रम तो दोनों में समान दिखाया किंतु वहां भी अर्थ भेद करना पड़ेगा एक में वृत्ति का लय होता है वो वाणी ही लय हो जाती है ऐसा नहीं वाणी की वृत्ति का लय होकर के सुषुप्ति में जाता है फिर सुषुप्ति से बाहर आता है और जब प्रयाण का समय होगा तो वास्तविक लय हो जाएगा ऐसा ही वहां में अर्थ करना पड़ता है उसी से पता चलता है कि ऐसा कभी किया जाता है वाक वृत्ति ही पूर्व उपसम देते मनोवृत्तो अवस्थितायाम था इसका तात्पर्य क्या है मन के काम करते हुए यानी मनोवृत्ति चलायमान है उस स्थिति में वाक वृत्ति का उपसंहार किया है तो वृत्ति स्वयं ही उपसंहृत होती है मन के काम करते हुए ये अर्थ इसमें करना चाहिए इसीलिए आप स्वप्न भी देखते सुशप्ति में जाने के पहले स्वप्न देखते हैं और स्वप्न के समय में वाक वृत्ति आदि नहीं रहता है वाक वाणी काम नहीं करती है लेकिन वाणी का जैसा प्रयोजन वहां स्वप्न में हो जाता है स्वप्न में भी आप कुछ बोलता है वह सुनते हैं स्वप्न में कुछ बोलते हैं क्या हा? क्या बोलता है हा? हा? बोलता है स्वप्न में बोलता है आप लोग कोई ठीक से स्वप्न भी नहीं देगा आज तक स्वप्न में बोलता नहीं है स्वप्न में बोलता हुआ जैसा है वो मन का विचार है वहां कोई बोलता नहीं तो मन का विचार है वो वो विचार में ऐसा बोलता हुआ दिखता है और स्वप्न में खाता है वो भी मन ही मन का विचार है वो वहां वास्तविक कोई खाता नहीं अब वो जो स्वप्न में खा रहे हैं उसके मुख में मीठा डालो तो भी वो ऐसे ही रहेगा वो खाएगा नहीं वो चबाने का काम नहीं करता इसकी जो है वृत्ति वहां जाती है प्रवृति नहीं जाती वो सपने में नहीं वो स्वप्न का जो है रिएक्शन होता है वो जब कभी कभी होता है वो सप में नहीं होता है वो कभी कभी जो है वो उसका उसका स्वप्न जो है ठीक से नहीं हो रहा और सपने और जागृत के बीच में वो स्वप्न हो रहा है क्योंकि स्वप्न दो तीन स्तर पे होता है एक तो आप प्रवेश करते समय स्वप्न होता है मतलब आप सोने जा रहे हैं उसके पहले होता है और उस समय जो स्वप्न होता है कभी कभी वो शरीर के साथ संबंध करके होता है इसीलिए पास में कोई खड़ा कोई बैठा है या खड़ा है या कोई लेटा है तो उसी को कभी पीटता भी है मतलब किसी और को पीट रहा है सपने में लेकिन बाजू वाले को पीटा ही पड़ा <laughs> तो ये, ये होता तब क्या है कि वो शरीर का पूरा वो डिस्कनेक्शन नहीं हुआ और जो असली स्वप्न होता है इसके बाद होता है इसके बाद तो जो स्वप्न होगा तो स्वप्न में ही रहेगा और जो है एक स्वप्न दूसरा तीसरा वापस आते हुए होता है वो स्वप्न में जैसा क्या है ना वो स्वप्नाटन बोलते हैं उसको स्वप्नाटन सुना है, है? स्वप्नाटन नहीं सुना हाँ उसको कहते हैं स्वप्नाटन ये एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है तो वो क्या है स्वप्न में देख रहा है वो असली में निकलेगा बाहर वो दरवाजा खोलेगा बाहर निकलेगा जाएगा स्नान करेगा खाना खाएगा किचन में जाएगा खाएगा फिर आकर के सो जाएगा सुबह आके पूछो तो समझने कहा पता नहीं मैंने कुछ नहीं ऐसा करता है और उसमें काम भी करता है ऐसा नहीं कि वो बड़ा खतरनाक इसलिए है उसको तो होश नहीं है वो स्वप्न में जो दिखाई दे रहा है विचार कर रहा है उसी के अनुसार जा रहा है अब वो पूरा स्वप्न नहीं होता है वो स्वप्न और जागृति के बीच में एक अवस्था होती है वो उसमें फंसा हुआ है कहने के लिए स्वप्न कहते हैं लेकिन वो असली स्वप्न से बाहर होता है वो इसलिए वो शरीर काम करता है और जाके स्नान करके आकर हमने देखा है ऐसा ऐसा व्यक्ति को देखा और उससे बात भी किया उसको कुछ पता नहीं रहता वो स्नान करते स्नान करते हुए दिखा एक बार ऐसा दिखाई पड़ा वो हम लोग बाहर निकले तो कुछ कर। स्नान आदि भी करता है ना नहीं खुलती स्नान करता है मेकअप करता है ये वो एक स्त्रिया है तो मैकअप ही करेगी मैकअप करके सो जाए और सुबह उठ करके देखते हैं अच्छा हाँ ये आप सर्च करो तो इंटरनेट में बहुत सारे स्टोरीज रियल स्टोरी ये तो इस इसको तो मैंने देखा है गांव में भी एक था लेकिन उस समय हम छोटे बच्चे तो, तो नहीं देख पाए थे उसको ऐसा है करके हमने सुना था यहाँ आने के बाद एक व्यक्ति तो असली में देखा मैंने वो हम बाहर निकले थे कुछ काम से देखा तो वो स्नान कर रहे साढ़े बारह एक बजे ऐसे कुछ था तो स्नान कर रहे बाल्टी रखकर के स्नान कर रहे बाहर खड़े होकर मैंने सोचा अभी क्यों स्नान कर रहे सोचा ठीक है कोई अशुद्ध अशुद्ध हो गया होगा तो स्नान कर रहा होगा ऐसा सोचा फिर एक दिन देखा फिर दो चार दिन के बाद फिर देखा तो मुझे फिर शंका हो गई शंका होने से मैंने उससे पूछा तो हमारे आश्रम के कुकी थे वो तो उसको पूछा कि तुम ऐसा कैसा तो रात को क्यों स्नान कर रहे हो तबीयत खराब है क्या क्या है ऐसे तो कुछ पूछा मुझे डाउट हुआ कि ये शायद ये ऐसा हो सकता क्योंकि मैंने देखा तो कोई रिएक्ट नहीं किया मैं उसको देखा वो आन खुली हुई है सब कुछ है वो फिर दरवाजा खोल करके अंदर चला गया मैंने ठीक है रात को बाद में करना सोचा ऐसे सोचा था तो बाद में उसको पूछा तो वो बोलता है स्वाम मुझे पता ही नहीं रहता है तो ऐसा हो जाता है ओ हमने पहले आपको बताया नहीं आपको बताएंगे नौकरी नहीं देंगे करके नहीं बताया <laughs> ऐसा हुआ फिर बाद में कुछ कुछ हमने बोला ऐसा नहीं तुमको जो है बाहर से भी बंद करना पड़ेगा फिर बाहर से बंद कर क्यों क्या पता वो रात को उड़ करके कहीं चला गया कुछ कर कुछ हो गया अभी किसी को पिटाई करने का माना आ गया तो जाके पीटेगा कर, करता है और बाद में बोलेंगे हमको होश नहीं देता हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसे करके खतरनाक होती है हो। तो ऐसा एक होता है ये इसके बीच में वो तो, तो एक बीमारी है उसके लिए इलाज भी करते हैं साइकोलॉजिकली बीमारी है वो इसीलिए सभी स्वप्न को पूरा स्वप्न नहीं माना जाता जो पूरा स्वप्न होता है उसमें मृत्यु मात्र होता है जो वृत्ति के द्वारा आप स्वप्न देखते हैं और उसी का शरीर संबंधी कोई कार्य होगा तो उसका रिएक्शन आएगा जैसे स्वप्न पतन आदि होता है वो भी होता है और कभी कोई लघुसंगा करते सब होता है पसीना आता है और ऐसे होता आता है ये सब कुछ शरीर संबंधी कुछ कार्य भी होता है वो शरीर के साथ उस समय की कोई स्थिति है उसको लेकर के होता है लेकिन जिसका मन स्थिर है स्पष्ट है अच्छा स्वस्थ है तो उसको सामान्य रूप से ऐसा नहीं होता है स्वप्न अलग ही होगा और इसका अलग होगा जो अस्वस्थ मन होगा तो इस समय बीच में ऐसा ऐसा कर सकता है और इसको अभी ये लोगों ने रिसर्च करके इसको डेवलप किया ये जो स्लीप वॉक है ना इत्यादि को डेवलप करके उसमें उन्होंने सोचा कि उसी में ये इसे पता चलाएगा कि ये स्वप्न में विद्या सिखाने पर वो ज्यादा याद रहता है वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है इसलिए उन्होंने ऐसा डेवलप किया उसका कुछ नाम है हाँ हाँ उससे क्योर भी होता तो है और ऐसे करते हैं तो उसमें क्या करते हैं जैसा आपको कोई सूत्र सिखाना है कुछ सिखाना है तो उस समय सिखाएंगे तो उस समय सिखाएंगे आपको पहले उस स्थिति पे ले जाएंगे स्लीप इसमें ले जाएंगे फिर वहीं सिखाएंगे डायरेक्ट तो फिर आपको याद करने योग निंद्रा नहीं वो अलग है ये अभी आजकल साइंस में इसको डेवलप किया और उसी से कई बीमारियां मतलब मुख्य रूप से मानसिक बीमारियां बहुत ठीक हो जाती है जल्दी ठीक हो जाती है उसमें सजेशन देते हैं और उसी में बताया जाता है कि देखो तुम ब्रह्म हो तुम्हारा ऐसा ऐसा ऐसे करके बताने पर वो असली में सुबह उठ करके वो मान लेता है और सारे याद रहेंगे, ऐसा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं वो बच्चों के सिखाने के हिसाब से वो कर रहे हैं जैसा भी है ये सारे मन को लेकर के खेल है मन के जो कार्य करते हैं उसी को लेकर के खेल है इसलिए आप जो जागृति में आ, कठिन साधन करते हैं याद करते हैं इत्यादि करते हैं वो स्वप्न में भी काम आता है वो स्वप्न में भी उसका स्मरण होता है और स्मरण होने पर वो अच्छा रहता है यदि स्वप्न में ये ब्रह्मसूत्र आदि स्मरण आ गया ना समझ लो आपका काम हो गया इसमें फायदा क्या है कि ये स्वप्न में जाने का मतलब वो सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया तो अब ऐसा गया तो आप इसको जल्दी पकड़ पाएंगे क्योंकि इसके जो व्यापक अर्थ है उस पर वो मन काम करना शुरू कर देगा और ज्यादा उसके साथ संबंध हो जाता है और आप याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाता इसलिए स्वप्न में याद आने तक याद करना चाहिए स्वप्न में भी याद आ जाए ऐसा याद करना चाहिए जैसे जब करते हैं अब जागृत में जब करते हैं सोते समय भी जब चल रहा है तो बहुत अच्छा है उसको बोलते आज जब जब नहीं चलता है फिर भी अंदर चलता है तो वो क्या है मृत्यु के समय में भी वो आ सकता है इसलिए क्यों मृत्यु में जब माणी मन में लीन हो जाती है तो मन काम करता है तो ये सारे कुछ जो किया हुआ वहां स्मरण में आ सकता है तो काम आए ऐसा प्रयोजन होता है और जल्दी सिद्ध हो जाते हैं ऐसा होता है इसलिए जो अध्ययन आदि भी करते हैं उसको एक साधन के रूप में पहले अनुष्ठान के रूप में इसलिए करते हैं ऐसा करने पर ये अंदर मन में चले जाता है बाकी सामान्य अध्ययन से ऐसा नहीं होता है वो अंदर मन में चले जाएगा और वो उसका स्वीकार होगा तो हम जैसा बार बार हम कह रहे हैं कोई भी बात को हम बार बार सुनते हैं तो कभी ना कभी ये दिमाग के अंदर घुस जाता है इसलिए मैं बार बार कह रहा रोज एक ही बात कहता हूं ना ऐसा करो, ऐसा करो। तो कभी ना कभी हमें आशा है कि कभी ना कभी घुसेगा अंदर तो वो करेगा ऐसा करके तो ऐसा बार बार करने पर भी वो अंदर चला जाता है अंदर जाने के बाद में फिर वो एक स्मरण के रूप में वहां प्रकट हो जाएगा ये है असली स्वप्न इसका मतलब वहां वृत्तियां भी रहती है अन्य कुछ भी कार्य नहीं होता असली में बोलते नहीं असली में खाते नहीं असली में पीते नहीं कुछ नहीं करता स्वप्नार में होता वो दूसरे तो स्वप्न से थोड़ा बाहर होता है तो वाग वृत्ति ही पूर्व उपसंह दे मनोवृत्तो अवस्थिताया वित्यर्थ है यही भाष्यकार ने कहा यह सब साइकोलॉजिकल विषय बता रहे हैं जो मनशास्त्र के जो विषय है ये है सब मन, मन में ऐसा होता कस्मात है कस्मात दर्शनाथ कहते हैं ऐसा देखा गया आपका अनुभव भी ऐसा ही है जैसा दृश्य दे ही वाग वृत्ते पूर्व उपसंहारो मनोवृत्तो विद्यम ऐसा देखा गया है कि पहले वाणी की जो वृत्ति है वाणी की प्रवृत्ति है वो उपसम हो जाती है मनोवृत्ति काम करती रहती है तो मनोवृत्ति के काम करते रहने पर ही वाणी वृत्ति लय हो जाती है ऐसा देखा गया है तो मन विचार करता रहता है वाणी अभी विचार नहीं कर रहे जैसे मौन करते हैं मौन में भी ऐसा होता है वाणी से आप नहीं बोल रहे लेकिन मन से पूरा बोलने के प्रयास कर न तो वाच एवं वृत्तिमत्या वा, मनसी उपसंहारे नित अभी दृष्टुम शक्य थे भाष्यकार कहते हैं कि वाणी स्वयं मतलब वाणी स्वयं, पूरे वाणी मन में लीन हो गई उपसंहृत हो गए ऐसा कोई भी देख नहीं सकता ये तो देख सकता है अभी वाणी नहीं बोल पा रही है अब मन काम कर रहा ऐसा तो देखा गया लेकिन ये पूरे वाणी ही ऐसे लय हो गया है तो ऐसा तो फिर होगा नहीं वो फिर वापस नहीं आए कहते हैं न अनु श्रुदि इत्युक्तम् हमने कहा था ये श्रुदी के जो शब्द है वांग मन से ये शब्द से ही ऐसा मान लेना चाहिए कि शब्द तो साक्षात वाणी कोई कह रही है जो श्रुदी को अधिक्रमण करके आप यहां लक्षणा करके अनुमान करके सब बता रहे हैं ये ठीक नहीं है बोलते न इत्यादसा नहीं हो सकता वो श्रुदी वाक शब्द के प्रयोग करने पर भी यहां असली वाणी को नहीं लिया जा सकता वाणी की प्रवृत्ति को लेते क्योंकि अदत् प्रकृतित्वाद लय में एक सामान्य नियम है जिसका जो कार्य है वो कार्य उसके कारण में ही लीन हो जाता है अन्यत्र लीन नहीं होता है अन्यत्र संबंध कर सकते तत्काल संबंध हो जाता है लेकिन लीन होने की बात नहीं होती है यसे ही उत्पत्ति इसी को बता रहे हैं। जिसकी उत्पत्ति जहां से है तस् तलयो न्याय उसी का उसमें लय होना न्याय है ठीक है मृदि व शराब जैसे शराब प्याला है मृतिका से बना हुआ उसको तोड़ देंगे तो मृति मुर्ति में मृतिका में लय हो जाता नज मनसो वाघ उत्पत्ति यदि किंजन प्रमाणमस्ती कहते हैं मन से वाणी की उत्पत्ति होती है इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता मन से वाणी की उत्पत्ति होती है ऐसा प्रमाण मिले यानी मन का वाणी का उपादान कारण मन है और मन का कार्य वाणी है ऐसा नहीं मिलता मन तो आंतरिक इंद्रिय है एक आ, कारण के रूप में इंद्रिय के रूप में सब कहते हैं तो वो है और वाणी बाहर के इंद्रिया बहिर्ंद्रिय वृत्त्युद्भवा विभव तु अप्रकृति समाश्रयावी दृश्यते कहते हैं कि यह वृत्ति का उद्भव और लय वृत्ति उत्पन्न होना और वृत्ति किसी के वश में हो जाना वृत्ति को दबा देना यह अन्य से भी देखा गया वास्तविक लय तो उत्पत्ति दोनों ने वास्तविक से होगा उसके कारण से होगा लेकिन कारण इधर में वृत्ति संबंधी लय और वृत्ति संबंधी उद्भव और वृत्ति संबंधी या ऐसा देखा गया जो वृत्ति को काबू में करने के लिए जैसा अभी मनोवृत्ति से आप इंद्रिय वृत्तियों को काबू में कर सकते हैं ये होता ही है तो ध्यान आदि करके एकाग्रता करके तो वही तो आप कर रहे हैं कि वाणी आदि जो इंद्रिय वृत्तियां हैं उसको मनोवृत्ति से आप काबू में करके अभिभव करते उसको दबाते यह तो देखा गया है लेकिन इसका मतलब नहीं उसका इसका कार्यकारण संबंध है ऐसा नहीं होता तो जैसे कि देखो अ प्रकृति का समास हो प्रकृति से भिन्न में भी उसका आश्रय करके उत्पत्ति आदि देखी गई किसकी वृत्ति की उत्पत्ति वाणी की उत्पत्ति नहीं वाणी वृत्ति की उत्पत्ति जैसे पार्थिवेभ्यो ही ईंधनेभ्य तेजस अग्ने अग्नी, अग्नी से अग्ने वृत्तिवत ये अग्नि अग्नि से अग्नि किससे उत्पन्न होती है वायु से वायु से अग्नि की उत्पत्ति ऐसा मानते और अग्नि से क्या उत्पन्न होता है जल है ना तो अग्नि से जल उत्पन्न होता है वायु से अग्नि उत्पन्न होती है अब यह अग्नि के साथ पृथ्वी का कोई साक्षात संबंध है नहीं क्योंकि पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है तो अग्नि के बाद जल जल के बाद पृथ्वी ऐसा आता है और एक बात दूसरी बात यह है कि जब कार्य को लय होना होता है कारण में लय होता है तो पृथ्वी को यदि नष्ट होना है लय होना है तो जल में होगा और जल को जब होना है अग्नि में होगा किंतु अग्नि को जल काबू में नहीं कर सकता क्यों जल का कारण है अग्नि और पृथ्वी जो है जल को काबू में नहीं कर सकती है क्योंकि पृथ्वी का कारण है कारण का अर्थ होता है वो सूक्ष्म होता है व्यापक होता है उसको यह काबू में नहीं कर सकता ऐसा है ना क्रम तो ऐसा ही है जैसा पुत्र उत्पन्न होने के पहले पिता रहता है और पुत्र रहे ना रहे बाद में भी पिता रहता है इसलिए के पुत्र के द्वारा पिता को काबू में नहीं किया जाता मान पिता को वश में नहीं किया जाता पिता के द्वारा पुत्र को वश में माना जाता है ये पुत्र पिता पुत्र में उपादान कारण संबंध नहीं है फिर भी मानने के लिए ऐसा कहा सकते है ऐसा यहां होता है जो उपादान होता है उपादान कार्य के वश में नहीं होता है कार्य कारण के वश में होता है यह सामान्य नियम है लेकिन यह वृत्ति के संबंध में ऐसा नहीं वृत्ति के संबंध में मैंने प्रवृत्ति के संबंध में कभी कभी उल्टा भी होता है जैसा पार्थिवेभ्या ईंधने भ्या ये जो लकड़ी आदि होती है ना ये ईंधन है जलने के लिए यह क्या है यह पार्थिव होते हैं पार्थिव मैंने पृथ्वी से बने हुए होते और लेकड़ी आदि ईंधन में क्या है तय से आग्नेह वृत्ति वो लकड़ी में अग्नि पैदा होती है तो अग्नि को पैदा होना चाहिए तो वायु में क्योंकि वायु वही उसका कारण है लेकिन अग्नि का जो वृत्ति लाभ है प्रवृत्ति है वो लकड़ियों में देखी जाती वायु में अग्नि जलती हुई कभी नहीं दिखती अब क्या करेंगे आप आप सोचेंगे लकड़ी से तो अग्नि पैदा हो रही ऐसा दिखता है वो उसका कारण नहीं है जबकि अग्नि का कार्य का कार्य है ले। जो पृथ्वी तब तो लकड़ी आती है लेकिन उसी में अग्नि की प्रवृत्ति देखी गई है ऐसा हो सकता है वो क्या है अग्नि की उत्पत्ति नाश की बात नहीं है वो अग्नि की प्रवृत्ति देखी गई यानी तो वृत्ति मात्र वृत्ति कांत प्रवृत्ति उतना देखा गया इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वो आग जो है लकड़ी से उत्पन्न हो गई ऐसा नहीं है आग की उत्पत्ति तो वायु तो से है वह तो व्यास से उत्पन्न होती है यह तो केवल उसका वो प्रकट होने के लिए होता है आग का जो जलती हुई आग है वो वहां प्रकट हो जाती है एक तो एक बात है मतलब अकार में प्रवृत्ति देखी गई जो कारण नहीं है उसमें प्रवृत्ति देखी गई अब दूसरी बात है साम्य थी उपय ऐसे जलती हुई लकड़ी है उसमें पानी डालो तो वो शांत हो जाती जबकि नहीं होना चाहिए था क्यों वो पानी का कारण है तो पानी का कारण जो अग्नि है उसको पानी कैसे दबा सकती है नहीं दबाना चाहिए था लेकिन पानी डालेंगे तो बुझ जाती है ये इस प्रकार से वृत्ति के संबंध में कभी ही उल्टा पुलटा हो जाता है जहां उसको अवसर मिलता है वहां होता है जो कारण नहीं है उसी में भी वृत्ति प्रकट हो जाती है और जो कारण नहीं है उसी के द्वारा वृत्ति को शमन भी किया जा सकता इसीलिए मन से इंद्रिया उत्पन्न नहीं हुई है तथा मन के द्वारा हम इंद्रिय वृत्तियों को शमन कर सकते जैसा जल के जल से हम आग को समन करते हैं, वैसे कर सकते उसका संबंध ऐसा नहीं होने पर भी कर सकता वृत्ति के लिए एक विशेष है तो फिर इस पक्ष में आपने जैसा कहा इसमें जो शब्द प्रयोग किया है ना वांग मनसी यह वांग मनसी शब्द प्रयोग का क्या अर्थ होगा फिर वाणी शब्द से आपको वृत्ति ले रहे हैं। तो कैसे होगा तो कहते हा शब्दाद च इसीलिए सूत्रकारों ने वहां शब्दाद च हेतु भी जोड़ा शब्दों भी अस्मिन पक्षे अवगल वृत्ति वृत्तिमद और अभेद उपचाराद इत्यर्थ में जो वाक शब्द का प्रयोग किया यह शब्द जो है ना ये शब्द वृत्ति को लेकर के भी कहा जा सकता है कोई दोष नहीं क्या वृत्ति वृत्तिमान को अभेद मानकर वृत्ति वाला और वृत्ति जिसकी है वृत्ति और वृत्तिमान ये दोनों का अभेद उपचार करके ये वाक शब्द का प्रयोग यहाँ हो सकता है इसमें कोई दोष नहीं इसलिए वृत्ति वृत्तिमान अभेद उपचार ही यहाँ समझना चाहिए वो वृत्ति ही लीन हो जाती है और वृत्तिमान नहीं होती है वाणी रह जाती है और बाद में फिर वो वाणी का लय कहां होगा ये तो उसका कारण में होगा वाणी जिससे निकले उसी से होगा और शब्द जहां से निकला शब्द का जो स्रोत है शब्द उसमें चले जाएंगे और इंद्रिया जहां से आया जिस भूत से आया उसी भूत चला जाएगा तो इंद्रिया भी विषय भी एक ही भूत से आया जिस भूत से आया उसी में चला जाएगा इस प्रकार का उसका संबंध होता है तो इसलिए वो वाणी संबंधी प्रवृत्ति देकर के आप उसको नहीं कर सकते जैसा आकाश है स्रोत्र इंद्रिय का कारण आकाश जो तन्मात्रा है उसी से स्रोत्र इंद्रिय होता है और स्रोत इंद्रिय के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है शब्द बनाया नहीं जा सकता शब्द का ग्रहण होता है तो शब्द जो विषय और स्रोत्र जो इंद्रिय और उसका भूत ये तीनों का एक ही स्वभाव संबंध होता है ये पहले आया था कि समान स्वभावों का परस्पर संबंध होता है ये विषय में तीसरे पाद में हम लोग विचार किए थे अब यहां जो वाणी है वाणी आकाश से निकली नहीं है वाणी का कारण तो अग्नि है अग्नि से वाणी निकली है तो अग्नि से निकली हुई वाणी वो क्या करती है वो शब्द को प्रकट करती है वो बब करके शब्द बनाती है पांच अवयवों से या आठ अवयवों से स्पर्श करते हुए जब अंदर जो वायु है महाप्राण है वो जब निकलती है तो उसमें अलग अलग शब्द निकलता है तो इसी को वाणी कहते अब यह जो वाणी शब्द को उत्पन्न कर रही है किंतु वाणी के शब्द संबंधी जो भूत है उसके साथ उसका कोई सीधा संबंध नहीं इसीलिए शब्द प्रकट होने के लिए ये इंद्रियों की प्रवृत्ति हो जाती है उसके की क्रिया है वो लेकिन उसका मूल कारण तो शब्द का मूल कारण आकाश है और उसका इंद्रिय आकाश का इंद्रिय श्रवण इंद्रिय है इस प्रकार उसका संबंध अलग है तो ग्रहण करने की दृष्टि से है प्रकट करने की दृष्टि से प्रकट तो कहीं भी से हो जाता है जैसा अभी जितने भी शब्द प्रकट होते हैं नोदन और नोदन के बिना जितने भी शब्द प्रकट हो धुनियात्मक जितने शब्द प्रकट होते हैं ये सब में पृथ्वी का अंश ज्यादा रहता है पृथ्वी अंश रहता है वायु से भी शब्द निकलता है वायु बहते हुए शब्द सुनाई पड़ते हैं हूं का आवाज सुनाई पड़ते, पड़ते जल में भी होता है लेकिन जो हम प्रयोग में लाते हैं शब्द ये पार्थिव अंश से होता है यानी कहीं दोस्त का स्पर्श करके स्पर्श के संबंध में वहां नोदनादि क्रिया हो जाते है तब वहां शब्द प्रकट हो होता है तो ऐसा शब्द को प्रकट करने के लिए वो प्रक्रिया है इसका मतलब शब्द के उत्पत्ति स्थान हो नहीं शब्द को प्रकट करने के लिए वो है उत्पत्ति तो आकाश ही है आकाश से उत्पन्न होती है तो प्रकट करना अलग बात है उत्पत्ति करना अलग बात है। जैसा प्रकट करने के लिए आप रिकॉर्ड करके भी शब्द प्रकट कर सकते आप शब्द रिकॉर्ड करके रखते हैं बाद में प्रकट करते हैं जैसा आदमी ने बोला वैसा सुना ही सुनाई पड़ता है वो इसका मतलब वो बोल रही है क्या वो तो जो टेपर कार्ड आदि जो भी है वो नहीं बोल रही है तो इसमें शब्द प्रकट करने की तरीका बना रखी है तो वो प्रकट कर देती है उसको तो वो स्रोत अलग होता है कारण अलग है, तो भी अन्य निमित्त से वृत्ति लाभ हो सकता है लाभ हो सकता है ऐसा ही यहां णी वृत्ति वाणी के जितने वृत्तियां हैं वो मन में लीन हो जाती है यही अर्थ समझना चाहिए कहा ओर्णमदर्णमिद पूर्णा पूर्ण मुदश्यते पूर्णस्यूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्य Om shante shante shante